तो तो तो तो तो जलधरुचे गोपवधटीदुकलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारमृषा शंकर शंकरचार्यवरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे न पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मति भेद विभागिने व्योम नमः ओम शांति शांति शांति मुक्तावली में कहा गया भस्मनो भस्मि पाषाण ध्वंस जन्यवाद पाषाण उपादान तुम सिद्ध्यति पाषाण ध्वंस होकर के भस्म बनता है इसलिए पाषाण का जो उपादान है उसी से उपादेय हो जाएगा भस्म क्योंकि उसके लिए व्याप्ति दिया यद्रव्यम यद्रव्य ध्वंस जन्यम तद, तद उपादानो उपादेय इसमें अभी पदकृत्य दिखा रहे थे यद द्रव्यम यद्रव्य ध्वंस जन्यम तद तद उपादान उपादेय इसमें ध्वंस पद क्यों दिए ध्वंस पद अगर नहीं देंगे तो जहाँ प्रतिबंधक का अत्यंता भाव होकर के प्रतिबंधक मणि मणि का अत्यंता भाव होकर के जो द्वितीय आदि बन्ही की उत्पत्ति होती है बन्नी है उसके पास मणि रहा मणि जब तक रहेगा द्वितीय बनी उसमें उत्पन्न नहीं होगा काष्ठ डालने पर भी किंतु तो जब हटा लेंगे मणि तो द्वितीय बनी की जो उत्पत्ति होती है अभी वहाँ प्रतिबंधक का अत्यंताभाव होने पर भी वो द्वितीय वन ही उत्पन्न हुआ अगर हम ध्वंस शब्द नहीं कहेंगे यद द्रव्यम अर्थात द्वितीय तो आदि बन्ही यद अभाव जन्य अभी ध्वंस पट ध्वंस पद हटा दिए कहते यद अभावजन्य मणि अभावजन्य हो गया द्वितीय आदि बनी तद तद्वितिया बनी तद उपादान उपाधेय मणि उपादान उपादेय होगा वो द्वितियादिवि नहीं होगा इसलिए व्यभिचार हो जाएगा व्याप्यतः रहा व्यापक नहीं रहा यह व्यभिचार को वारण करने के लिए ध्वंस पद कहना पड़ेगा ठीक है तभी ध्वंस पद कह दिए कि अत्यंत भाव को लिया न जा सके मान लीजिए अभी के मणि है और बन्ही काष्ठ संयोग होने पर भी द्वितीय आदि बनी के उत्पत्ति नहीं हो रही है किंतु किसी निमित्त वसा अभी मुदगर्भ प्रहार से वो मणि का वहाँ ध्वंस हो गया अभी तो मणि का अत्यंत हुआ नहीं अभी के मणि ध्वंस हुआ अभी मणि ध्वंस होने से अभी बन्ही की उत्पत्ति होगी नहीं होगी हो, हो जाएगी अभी यद द्रव्यम द्वितीय आदि बन्ही यद द्रव्य द्यों। जन्य, अभी मणि जन्य हुआ हो तो होने से अभी तद द्वितीय आदि बन्ही ये मणि उपादान उपादेय है क्या तो आप कहते हैं कि ध्वंस पद इसलिए कहेंगे ताकि व्यविचार वारण हो जाएगा तो ध्वंस पद देने भी सब व्यविचार नहीं हुआ इसके लिए कहते हैं आप यहाँ जो मणिध्वंस से द्वितीयदि वहीं की उत्पत्ति मान रहे हैं यह मणिध्वंस मतलब मणिध्वंस ध्वंसत्व न कारण नहीं हुआ मणिध्वंस यहाँ संसर्ग भावत्व न कारण हुआ क्यों जैसे मणिध्वंस होने से द्वितीय आदि वहीं की उत्पत्ति हो गई ऐसे मणि का अत्यंत भाव होने पर भी द्वितीय आदि वहीं उत्पन्न हो जाएगा इसलिए आपको अभी कारणता अवच्छेद का ऐसा लेना पड़ेगा जो ध्वंस और अत्यंत अभाव में साधारण हो तो होने से प्राचीन वाले कहते हैं ध्वंस प्राग भाव भी संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का है अभी लोग नहीं मानते हैं तो यह संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का है तो इसलिए प्राचीन वाले कहेंगे यहां यद्यपि मुदगर प्रहार से मणि ध्वंस होकर के द्वितीय वन उत्पन्न हुआ किन्तु यहाँ मणिध्वंस ध्वंसत्व कारण नहीं हुआ संसर्गा भावत्व कारण हुआ अर्थात कारणता अवच्छेद का ध्वंसत्व नहीं है संसर्गा भावत्व हुआ तो इसलिए यहाँ जो आपका लक्षण है यह द्रव्य यह द्रव्य ध्वंसजन्य यहाँ वास्तविक है जन्य कहने से अर्थात जनकता अवच्छेदक ध्वंसत्व होना चाहिए ध्वंसजन्य कह रहे किंतु किन्तु मणिध्वंस जहाँ हो रहा है वहां जनकता अवच्छेद ध्वंसत्व नहीं हो रहा है वहां संसर्ग का भावत्व हो रहा है यहाँ इसलिए आगे कहते हैं कि ध्वंसत्व चाहिए जनकत्व विवक्षितम संसर्ग भावत्व नहीं ध्वंसत्व होना चाहिए जहां मणि ध्वंस होकर के द्वितीय आदि बन्ही की उत्पत्ति हुई तो वहाँ ध्वंस है किन्तु वह ध्वंसत्व है नहीं है संसर्ग हो गया ते न आगे प्राचीन मते प्रतिबंधक संसर्गात्व तय हेतुत्वे प्राचीनों का मत में प्रतिबंधक संसर्गात्व तस्था ध्वंस्य हेतुत्व मणिध्वंस यहाँ द्वितीय आदि बनी का हेतु हे हो गया किंतु किन्तु संसर्गा भावत्व हुआ तो होने से न क्षति अर्थात कोई व्यतिरिक्त व्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ यद्रव्य यद्रव्य ध्वंस जन्य ये ध्वंस जन्य नहीं है यहाँ यहाँ तो संसर्गात्व अवच्छिन्न जन्य हुआ यदि भी ध्वंस हुआ किंतु कि ध्वंस ध्वस कारण नहीं हो रहा है कारण हो रहा है आगे ध्वंसजन्य अदृष्ट अद्वारक विभक्षित्रव्यम यद्रव्य जन्यम यहाँ जो ध्वंस जन्य हो रहा है तो ध्वंस जन्य अदृष्ट तद जन्य ऐसा नहीं होना है अदृष्ट बीच में द्वार नहीं बनना चाहिए हम कहते हैं यद द्रव्य यद द्रव्य ध्वंस जन्य कहते हैं कुछ द्रव्य ध्वंस हुआ उससे एक अदृष्ट बना उस अदृष्ट से बना यद द्रव्य इस प्रकार की नहीं होना चाहिए बीच में अदृष्ट द्वार रूपेण नहीं आना चाहिए आएगा तो क्या दोष होगा ते न शालिग्राम शिलािला ध्वंस जन्य नारकीय शरीरे न वे किसी पापिष्ट ने शालिग्राम शिला का ध्वंस किया तो ध्वंस करने से उसको अभी नारकीय शरीर मिलेगा आगे नरक शरीर मिलेगा ये जो नारकीय शरीर है ये द्रव्य है तो यद द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंस जन्य शालिग्राम शिला ये द्रव्य ये है तो यद नारकीय शरीरम शालिग्राम शिला ध्वंस जन्य हुआ तद तो नारकीय शरीर ये शालिग्राम शिला उपादान उपादेय नहीं हुआ विविचार हो जाएगा इसलिए कहते हैं यहाँ जो शालिग्राम शिला ध्वंस जन्य नारकीय शरीर हुआ ये साक्षात ध्वंस जन्य ये नहीं हुआ ये तो अदृष्ट द्वारक हुआ इसलिए यहाँ जो ध्वस जन्य तुम लेंगे अदृष्ट अद्वारक बीच में अदृष्ट नहीं आना है अच्छा यहाँ तक ये यह विचार हुआ ध्वंस कहीं कारण होता है किंतु ध्वंसोत्व नहीं होकर संसर्ग अभावत्वन होता है जैसे कहेंगे कि जल आनयन के प्रति घट घटोत्वना कारण हुआ किंतु बहुत सारे मिट्टी का बर्तन है और वो उनका वजन कुछ हम कर रहे हैं अभी वजन में मान लीजिए चार किलो था अभी हमको पांच किलो करना है हम घटा रख दिया उधर रख देने से पांच किलो हो गया ये जो अभी परिमाण पूर्ण हुआ ये घटतत्वन तो हुआ ना मृत्यु हुआ किंतु रखे हम घट को किंतु ये घटत तो भी कारण नहीं हो रहा है इसी प्रकार के है तो घट किंतु घटतत्व तो कारण नहीं लिया जा रहा है किन्तु जलानयन के प्रति ये तो कारण हो रहा है और नहीं हुआ इसी प्रकार के पदार्थ ये होने पर भी अभी हमारा उस विशेष धर्म का आवश्यकता नहीं है हमको तो सामान्य धर्म से ही कार्य हो जाएगा इसलिए सामान्य धर्म ले लिया गया संसार अवच्छिन्न अभाव कहने से ये अत्यंत अभाव भी आएगा और ध्वस भी आ जाएगा तेन रूपेण अर्थात सामान्य धर्म अवच्छिन्न लिया जाता है जा। न अच्छा अभी यद द्रव्य यद द्रव्य ध्वंस जन्यम तद तद उपादान उपादेय ये जो व्याप्ति उसके ऊपर और विचार दिखा रहे हैं दुग्ध ध्वंस जन्य दुग्ध ध्वंस अर्थात स्थूल दुग्ध दिया हाँ स्थूल स्थूल अच्छा ठीक है नच दुग्ध ध्वंस जन्य दधनी ये जो दधनी दिया रामरुद्री में इस पुस्तक में तो दक्षिण पार्श्व में दिया प्रतीक दधनी इति स्थूल दधनी इत्यर्थ तो स्थूल दधि होगा तो दुग्ध क्या सूक्ष्म हो जाएगा ये भी स्थूल हो जाएगा तो कहते हैं अर्थात स्थूल दुग्ध ध्वंस जन्य हो गया स्थूल दधि यद द्रव्यम यद द्रव्यम दधि द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंस जन्य दुग्ध द्रव्य ध्वंस जन्य हुआ होने से अभी वो दधि दुग्ध अवयव जन्य तो मानना पड़ेगा यद द्रव्य यद द्रव्य ध्वंस जन्यम यद दधि यद दुग्ध द्रव्य ध्वंस जन्य हुआ तद दधि दुग्ध अवयव जन्य मानना पड़ेगा अगर मानेंगे दुग्ध अवयव जन्य तो स्वीकारे तब क्या हो जाएगा दधनों पर दुग्धत्वापत्या अभी अगर वो दधि दुग्ध अवयव जन्य होगा तो वो दधी को फिर अभी दुग्ध कहना पड़ेगा तो इसलिए क्या मानना पड़ेगा किंतु दधि तो दुग्ध नहीं है इसलिए आपको मानना पड़ेगा ये जो दधि हुआ ये दुग्ध अवयव से आरंभ नहीं हो रहा है तो दुग्ध अवयवेर दधि न जन्यते थे इत अंगीकरणीय ये मानना पड़ेगा तो होने से क्या है अभी विचार भी हो गया वे विचार हुआ अर्थात यद द्रव्यम यद द्रव्यम कहने से दधि यद द्रव्य ध्वस जन्य यद द्रव्य से दुग्ध अगर दधि को दुग्ध ध्वंस जन्य मानेंगे तो व्याप्ति के अनुसार वो दुग्ध अवयव से आरंभ होना चाहिए अगर दुग्ध अवयव से दधि आरंभ हो जाएगा तो उसको दधि नहीं कह करके दुग्ध कहना पड़ेगा तो यह आपत्ति को वारण करने के लिए आपको कहना पड़ेगा ये जो दधी है ये दुग्ध अवयव आरभ्य नहीं है तो दधि अगर दुग्ध अवयव आरभ्य नहीं हुआ तो आपका व्याप्ति नहीं हुआ ये जो व्याप्ति कहते हैं यद द्रव्य ये द्रव्य ध्वंस दुग्ध ध्वंस हुआ किंतु तद अवयव आरभ्य तद उपादान उपाधेय यह नहीं हुआ अर्थात आपका व्याप्य रहा व्यापक नहीं रहा नहीं रहने से तथा चधनी व्यभिचार अर्थात दधी दुग्ध अवयव मतलब दुग्ध उपाधान उपादेय नहीं हुआ नहीं हुआ तो विचार हो गया क्यों दधी दुग्ध अवय जन्य नहीं हुआ अगर होगा तो दधी को भी दुग्ध कहना पड़ेगा किंतु तो ऐसा नहीं होता है तो यह व्य विचार हो गया अभी कहते हैं इति वाच्यम सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं कहना दधनों दियोणुक अतिरिक्त दुग्ध ध्वंस जन्यत्व अस्वीकारात् दधि दधि जो बनता है दुग्ध दियोणुक अतिरिक्त दुग्ध ध्वंस जन्यत्व अस्वीकारात् दियोणुक से अतिरिक्त दुग्ध ध्वंस होकर के दधि बनता है ऐसा नहीं माना जाता है अर्थात दुग्ध का दियोणुक ध्वंस होकर के दधि बनता है और कुछ अन्य ध्वंस नहीं होता है अर्थात तो दुग्ध, दुग्ध का दीवाणु को ध्वंस हो गया होकर के दधि बन गया तो अभी अगर होगा दुग्ध का दीवाणु को ध्वंस होने से क्या बन जाएगा दुग्ध का दियोणुको का ध्वंस हो गया अभी क्या रह जाएंगे उसका परमाणु रह जाएगा तो अभी कहते हैं कि ये जो दधि हुआ वो दुग्ध का दीवणुको का ध्वंस हो कर आरंभ हुआ दुग्ध दियोणु को ध्वस हो गया दुग्ध परमाणु हो गया तभी उससे आरंभ होगा दधि अभी आप कहे कि दुग्ध का अवयव से आरंभ होने से दधि को भी दुग्ध कहना पड़ेगा अभी तो आप कह रहे हैं कि दुग्ध का दीवणु का ध्वंस हुआ परमाणु हो गया और उससे दधि आरंभ हो जाएगा तब दोष तो समान रहा कहते नहीं दुग्ध का जो दीवणु का ध्वंस हो गया अभी परमाणु आ गया ये परमाणु में दुग्धत्व दधित्व इत्यादि धर्म नहीं रहते हैं इसलिए दुग्ध का परमाणु उससे अभी का बनेगा तो ये अभी दधित्व आएगा वो का में दधित्व आएगा इसलिए वो दधी में दुग्धत्व आपत्ति नहीं रहेगी क्योंकि परमाणु में ही दुग्धत्व नहीं रहा नहीं रहा तो दीवणुको में भी दुग्धत्व नहीं रहेगा इसको आगे कह रहे हैं दध्ण दीवणुको अतिरिक्त दुग्ध इसका ध्वंस से जन्य हुआ है ऐसा नहीं माना जाता है अर्थात को ध्वंस होकर के ही दधि बना तो को रूप दुग्ध ध्वंस जन्य अभी को रूप दुग्ध का ध्वंस होकर के दधि जन्य हुआ होने पर भी तस् तस् दघ्न न तत्र व्यविचार व्यविचार नहीं होगा अर्थात दुग्ध का ध्वंस हुआ दियोणु का उसका उपादान हो गया परमाणु परमाणु जन्य हो जाएगा दियोणु को दधि को हो जाएगा वे नहीं होगा तद उपादान तद उपादान अर्थात दुग्ध उपादान दुग्ध का उपादान दुग्ध अर्थात तो दुग्ध का दियोणु को उसका उपादान हो गया परमाणु परमाणु जन्यव से दधनी सत्व अभी दुग्ध का परमाणु वो परमाणु से दधि बन जाएगा न दुग्ध परमाणु जन्यवे न दध्नोपे दुग्धत्पत्ति पहले कहते थे कि दियोणुको अथवा त्रिवणुकों से अगर दुग्ध का दियोणुक त्रियाणुकों से दधी बनेगा तो दधी को भी दुग्ध कहना पड़ेगा अभी आप उसको लेके परमाणु से बनाए तो अभी तो वही दुग्ध को दधी को दुग्ध कहना पड़ेगा कहते हैं कि थे नशे वाच्यम दुग्ध परमाणु दुग्धत्व अभावात् दुग्ध का परमाणु में दुग्धत्व नहीं रहेगा तो वहाँ केवल पृथ्वीत्व रहेगा दुग्ध का परमाणु में क्यों हेतु देते हैं द्रव्यत्व व्याप्य व्याप्य जाते हैं परमाणु माना भावत द्रव्य व्याप्य पृथ्वीत्व तो, पृथ्वीत्व तो का व्याप्य जो घटत्व दुग्धत्व तो, दधित्व इत्यादि ऐसे परमाणु वृत्तिव माना भावत ऐसे परमाणु में नहीं रहेंगे तो घटत्व तो परमाणु में नहीं रहेगा दुग्धत्व दधित्व ये परमाणु में नहीं रहेंगे अन्यथा अर्थात अगर इसको परमाणु में भी मानेंगे दुग्धत्व दधित्व इत्यादि परमाणु में भी अगर मानेंगे तो परमाणु स्वरूप दुग्ध जन्यत्व न अभी दधि परमाणु रूप दुग्ध से जन्य होगा क्योंकि अर्थ तो नीचे अवयव नहीं होगा उन्हें से दुग्धत्व आपत्ति वारण असंभवात और फिर दधि में दुग्धत्व के आपत्ति वारण नहीं किया जा सकता है दधित्व दुग्धत्व परमाणु वृत्तिवे और दूसरा दोष दिखाते हैं दधित्व दुग्धत्व ये दोनों अगर परमाणु में रहेंगे तो जाति जातिशंकर प्रसंगात जिस परमाणु में दधित्व था अभी उसमें आप कहेंगे कि दुग्धत्व भी आएगा क्यों कहते हैं विलक्ष्मण तेजस्योगी इत्यादि कुछ हुआ अभी उसमें जाति जातिशंकर दोष हुआ एक ही जगह पर दो आ गए तो क्यों कहेंगे त्रिवणु को चतुराणु को और महादुग्ध में दधित्व नहीं है और महादधि में दुग्धत्व तो नहीं है तो परस्पर अत्यंत अभाव का समानाधिकरण हो गया और परमाणु में दोनों रह गए ये जाति जातिशंकर दोष होगा अन्य अभाव से समानाधिकरण भी हो रहा है और दोनों एक ही जगह में रह जाएंगे इसको जातिशंकर दोष कहते हैं अगर परमाणु में दुग्धत्व दधित्व दोनों मान लेंगे तो जाति जातिशंकर दोष भी होगा अभी व्याप्ति बोधार्थम दृष्टान्त आह ये जो व्याप्ति कहे यद्रव्यम यद्रव्य ध्वंसजन्यम तद तदादान उपादेयम ये जो व्याप्ति ये व्याप्ति को दिखाने के लिए दृष्टांत देते हैं मूल में दृष्टम चेत खंडपटे महापट ध्वंसजन्य परमाणु को लेकर के यद्रव्यम दधि दियणुक यद्रव्य ध्वंसजन्यम यद्रव्य दुग्ध दुग्ध दियणुक ध्वंस दधि दधिद्यणुक ओ दधिद्यणुक तद उपादान उपादेय दुग्ध दियणुक उपादान उपादेय हो जाएगा दुग्ध दियोणुक का उपादान हो गया परमाणु उसे उपादेय हो जाएगा यद्रव्यम दधि दियणुक यद्रव्य ध्वंस जन्यम दुग्ध दियणुक ध्वंसजन्यम स्पष्ट हुआ नहीं तो हो रहे हैं रिकॉर्डिंग तो उसके सुन जन्यम तद तद अर्थात वो दधि दियोणुक दुग्ध दियोणुक का, का उपादान अवय उससे उपादे गा? बनेगा वो दधि दियोणुक दुग्ध दियोणुक का जो उपादान है दुग्ध परमाणु उससे बनेगा परमाणु में दुग्ध तो दधित्व तो नहीं रहा उपादान परमाणु हाँ उपादान पर रहेगा अर्थात तो ये धर्म उसका आएगा जब द्वधि परमाणु मिलकर के द्वन को बन जाएगा तब तो ये धर्म आ जाएगा उपादान में नहीं होने पर भी उसमें आ जाएगा अर्थात वो को में आ जाएगा ऐसा उनका सिद्धांत तो कहते हैं व्याप्ति बोल जैसे दृष्टांत तो दे सकते हैं कि कृष्ण कपाल और रक्त कपाल ये मिलकर के क्या घटो बनेगा चित्र घट बन जाएगा तो अवयव में रहा नहीं वो धर्म सीधा अवयव में वो आया जैसा है ऐसे ही कहेंगे बोलो परमाणु में रहा नहीं दधित्व किंतु द्वणु में आ गया ऐसा वैसा दृष्टांत क्या सी जाति शंकर दोष भूतत्व मूर्तत्व दृष्टान्त देते हैं भूतत्व विहाय मूर्तत्व कुत्र मनसी मन में मूर्तत्व है क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु मन ये पांच मूर्त मूर्त क्रियावत्व क्रिया होगा तभी भूतत्व मन में भूतत्व नहीं है भूतत्व विहाय मूर्तत्व मनसी और मूर्तत्व विहाय भूतत्व आकाश आकाश भूत है मूर्त नहीं है और मूर्तत्व भूतत्व दोनों कहाँ रह जाएंगे पृथ्वी आदि चतुष्ट में ऐसा स्थिति हो जाएगा तो जाति संकर कहा जाएगा अर्थात तो अन्य से अभाव सह समानाधिकरण भी हो रहा है और दोनों एक जगह में भी रह जाते हैं इसको कहा जाएगा जाति संकर हुआ अच्छा अभी परमाणु जो महादुग्ध हुआ उसमें दधित्व रहेगा महादुग्ध में दधित्व नहीं रहेगा और जो महादधि हुआ उसमें दुग्धत्व रहेगा नहीं रहेगा अर्थात त्रिवाणुकों से ऊपर नहीं रहेगा किंतु वे परमाणु में अगर दोनों मान लेंगे दधित्व और दुग्धत्व दोनों अगर मान लेंगे तब जाति संकर दोष होगा इसलिए कहते हैं परमाणु में ना दुग्धत्व रहेगा ना दधित्व रहेगा उसमें ये जाति रहेगा ही नहीं रहेगा तो जाति संकर दोष हो जाएगा मूल में कहा दृष्टम च एक खंडपटे महापट ध्वंस जन्य में जो कि महापट ध्वंस जन्य हुआ वो खंडपट महापट का जो अवयव तंतु उससे आरब्ध हुआ तंतु से इतम च आगे मूल में इतम च पाषाण परमाणु हो पृथ्वीत्वात इसलिए पाषाण परमाणु ये पृथ्वी होने से तन्य पाषाणी पृथ्वीत्व तो पाषाण परमाणु भी पृथ्वी हुआ क्यों अनुमान से सिद्ध किया भस्म में ये गंधर हा भस्म पृथ्वी हो गया और जो द्रव्य जिस द्रव्य का ध्वस हो करके बनता है वो द्रव्य भी उसी अवयव से बनेगा अर्थात पाषाण भी अभी परमाणु से बनेगा ये निश्चय हो गया तो पाषाण परमाणु हो पृथ्वीत्वात पाषाण भी तो। पृथ्वी परमाणु से बनेगा होने से तषाण पृथ्वीत्व पाषाण में भी पृथ्वीत्व तो आ जाएगा क्योंकि पाषाण कहते हैं पृथ्वी परमाणु से बना तो तो भी तथा चाहपी गंधवत्व बाधक अभाव अगर पाषाण में भी पृथ्वीत्व तो आ जाएगा तो उसमें भी गंधवत्व आ पाषाण में पृथ्वीत्व क्यों आ गया कहते हैं कि पाषाण उसी अवयव से बना है जिस अवयव से भस्म बना है और भस्म में गंध गंदव है गंध होने से भस्म में पृथ्वीत्व रहा अवयव दोनों का समान हो गया इसलिए पाषाण का अवयव में भी पृथ्वीत्व आ गया आने से पाषाण में भी गंधवत्व आ जाएगी अच्छा आगे दिनकरी में मूल है नाना रूपवत्व लक्षणान्तरम उत्तम तत्र क्षितिर्गंध युवता नाना रूपवती मता ऐसे कहा गया कारि नाना रूपवत्व लक्षणातरम तत् क्षिति गेतु गंध का समवायिक कारण ये एक लक्षण था अभी दूसरा लक्षण कहते कि नाना रूपवती ये पृथ्वी का ये दूसरा लक्षण है लक्षणान्तर उतम तक प्रतिपादयती मूल में शुक्ल नीलादि भेदेन नाना जातीय रूपम शुक्ल नीलादि शुक्ल नील दो हो गया। आगे पीत रक्त हरित चित्रा, कपीसचित्र साके शुक्लनील पीत रक्तहरित कपीसचि नानाजातीय रूप पृथिव्या वर्त हनुमान में पाषाण में पृथ्वीत्व सिद्ध कर दिए पृथ्वीत्व का हेतु बना करके गंध सिद्ध कर लेंगे लक्षण बनाए थे गंध को दिखा करके पृथ्वीत्व सिद्ध करते थे किंतु यहाँ एक स्थान दिखा दे जहाँ की गंध उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए क्या करेंगे तो कहते कि पृथ्वीत्व सिद्ध कर दिया कहते यहां भी गंध रहेगा तो वास्तविक पृथ्वीत्व जाति सिद्ध करना था तो उसमें पृथ्वीत्व सिद्ध हो गया तो काम हो गया कहते तो आपने संशय किए थे वहां गंध नहीं है तो कहते प्रमाण कर दिया तो होगा ही अनुत्कट है तथा ये सप्तविध जो रूप हुआ तो पृथिव्याम एव वर्तते पृथिव्याम एव एवकार टीका में कहते हैं अलक्ष्ये लक्षण गमन असत्व प्रतिपादयती पृथिव्या एव कहे एवं अर्थात तो रूप और कहाँ कहाँ रह जाएगा जल और तेज वहाँ किन्त तो सप्तविध रूप नहीं का रहेंगे वो अलक्ष्य हो जाएंगे सप्तविध रूपत्व तो का रूप का अलक्ष्य हो जाएगा जल और तेज वहाँ तो नहीं रहेगा तो अलक्ष्ये लक्षण से प्रतिपादयति मूल में कहता है न तो जलादौ तो जलादि में जल अर्थात तेज में ये सप्त नहीं रहेंगे त्र शुक्ल सत्वात् जल में शुक्लूप रहेगा ना तेज में शुक्लूप रहेगा जल में कौन सा अभासुर शुक्ल तेज में भाषर शुक्ल पृथिव्या एक धर्मी पाकवशन नाप स पृथ्वी में एक ही धर्मी में पाकवश के परिवर्तन हो जाएंगे नच यत्र नाना रूपम न उत्पन्नम तथा अव्याप्ति जहाँ नाना रूप उत्पन्न नहीं हुए वहाँ फिर अव्याप्ति हो जाएगी क्योंकि आप लक्षण कहते हैं नाना रूपवती जो होगे वही पृथ्वी कहेंगे जहाँ नाना रूप, रूप उत्पन्न नहीं हुआ नहीं हुआ अर्थात घट बना अभी कृष्ण घट है पाक होने से पहले नष्ट हो गया अभी उसका फिर आप पृथ्वी नहीं कहेंगे नाना रूप उत्पन्न नहीं हुआ क्यों रूप द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत रूप द्वयद उसमें वृत्ति और द्रव्यत्व व्याप्य जाति का दो विशेषण दे दिए तो रूप द्वय दो रूप वाला कौन होंगे घट इत्यादि हो सकते हैं अभी कोई घट है जो कि दो रूप वाला नहीं हुआ किंतु दूसरा कोई पृथ्वी होगा जो दो रूपों वाला है तो वो रूप द्वय उसमें वृत्ति जो जाती है और द्रव्य तो व्याप्य भी होना चाहिए ए जाति को लेंगे अभी वो जाति रूप द्वय वाला में रहने वाली जाति कौन होगी पृथ्वी तो ये होगा जहां रूपोद्वय हुआ है जहां नहीं हुआ है वहां तो रहा नहीं किंतु जहाँ रूपद्वय हुआ तो वो उसमें रहने वाले जाति हो जाएगा पृथ्वीत्व तो वो पृथ्वी तो बन जहाँ नहीं बना क्षणिको घट जहाँ उत्पन्न हुआ नाश हो गया उसमें भी वो पृथ्वीत्व रह जाएगी इस दृष्ट मतलब इस उपाय से उसको भी पृथ्वी सिद्ध कर देंगे वहां नाना रूप नहीं रहा नहीं रहने पर भी पृथ्वीत्व रहने से उसको पृथ्वी कह देंगे तो इस जाति का दो विशेषण हो गया क्या क्या वृत्ति और द्रव्य तो व्याप्य इसके लिए पदकृत्य देते हैं रूप द्वयद सत्ता तो रूप ये घट होगा उसमें जाति सत्ता जाति रहेगी अगर आप द्रव्य तो व्याप्य नहीं देंगे तो रूप द्वयद वृत्ति जाति सत्ता हो जाएगी और तदव ये जल आदि में भी आ जाएगा सब तो द्वयद वृत्ति सत्ता रूप जाति मती गुणा अच्छा जल क्यों और दूर में भी चल सकते हैं गुणादो अति व्याप्ति वाराण द्रव्य व्याप्य ये भी कहना पड़ेगा अभी द्रव्यत्व व्याप्य कहने से सत्ता वारण हो जाएगा सत्ता का वारण हो जाएगा क्योंकि सत्ता द्रव्यत्व व्याप्य नहीं है द्रव्यत्व व्याप्य जलत्वादिमति अतिव्याप्ति वाराणाय ठीक है अगर आपको द्रव्यत्व व्याप्य कहना है रूप द्वय बद वृत्ति मत कही तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति जलत्व है तदवत्व जल में भी लक्षण आ जाएगा तो अति हो जाएगी द्रव्यत्व व्याप्य व्याप्य आदिमति जलादो अति व्याप्ति वारण रूप वृत्ति यह कहना पड़ेगा अभी विशेषण को कहना पड़ेगा ना विशेष्य को कहना पड़ेगा दोनों को कहना पड़ेगा तो अच्छा यहाँ दो विशेषण मान लेंगे विशेष्य कौन है जाति वो जाति का ही दो विशेषण हम दे रहे हैं तो ठीक है अभी रूपद्वय बद वृत्ति भी कहेंगे द्रव्य तो भी कहेंगे किंतु तो जाति न करके धर्म ले लीजिए धर्म लेने से अभी पृथ्वी जल अन्य तरत्वम तो यह धर्म हो गया तो पृथ्वी जल अन्य तरत्व ये द्रव्य तो है और जो पृथ्वी जल अन्य ये पृथ्वी में रहेगा तो रहने से रूपद्वय बद वृत्ति हो जाएगा पृथ्वी जल अन्य तो होने से अगर आप जाति नहीं कहेंगे रूपय वृत्ति द्रव्य व्याप्य धर्म अबद, तुम धर्म से अभी किस कर लेंगे पृथ्वी जल अन्यतर तुम ये कहाँ कहाँ रह जाएगा पृथ्वी में और जल में भी रह जाएगा दोष क्या हो जाएगा जल में अति व्याप्ति हो गई हम पृथ्वी का लक्षण कर रहे थे टीका में द्रव्य आ... द्रव्यत्व व्याप्य जल पृथ्वी अन्य तरत्वादिमती द्रव्यत्व का व्याप्य हो गया जल पृथ्वी अन्य तरत्व तदवती जलाद अतिव्याप्ति हो जाएगी वाराण जाति जाति शब्द तो कहना पड़ेगा अच्छा आगे अभी ये जो लक्षण आप कर दिए पृथ्वी का लक्षण रूप द्वय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मे रूप द्वय पद वृत्ति तो इसमें द्वय ये शब्द लाए द्वय अर्थात आपको ये द्वित्व का ऐसे ज्ञान आ रहा है इसके लिए कहते हैं अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूप द्वित्व घटितत्व न अपेक्षा बुद्धि विशेष का विषय है ये अभी द्व अपेक्षा बुद्धि होने से आगे द्वित्व की उत्पत्ति होती है फिर निर्विकल्प का ज्ञान तो आगे दित्तो तो विशिष्ट द्वित्व का सविकल्प का ज्ञान होता है ये अपेक्षा बुद्धि विशेष को ये विषय करता है ये जो अभी आप ये जो लक्षण बनाए इसमें अपेक्षा बुद्धि भी घटकत्व आया तो अपेक्षा बुद्धि विशेष विषय विषयत्व रूप द्वित्व तद घटितत्व गौरव अर्थात ये उपस्थिती गौरवत्व आ गया आने से अभी उसके भिन्न लक्षण भी देते हैं पृथ्वी का भिन्न लक्षण देते हैं रूप नाश वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व सेवाच्य रूप नाश नाशव उसमें रहे और द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व रूप का नाश हो रहा है अर्थात रूपी का नाश नहीं हो रहा है रूपी नाश नहीं होकर के रूप नाश पृथ्वी में होगा ना जल में होगा ना तेज में होगा रूप नाश रूपी नाश नहीं हो रहा है जल और तेज में रूप का नाश हो सकता है जल और तेज इसका रूप नाश होगा कहा होगा नहीं होगा कहा होगा अभी जल का त्रिअुगह है उसमें रूप रहेगा ये रूप का नाश हो सकता है जल रूप जल त्रिणुको का रूप नाश होगा कैसे होगा त्रिअुको का नाश हो गया तो त्रिवणु को अगर नाश नहीं होगा जल का रूप नाश हो सकता है क्या नहीं होगा क्योंकि पाकज नहीं है तो जल तेज में जब रूप नाश होंगे तब रूपी नाश होकर के ही रूप नाश होगा नहीं तो नहीं हो पाएगा और जलत तेज का परमाणु उसमें रूप रहेगा वहा रूपी नाश होगा क्या ना. रूपी नाश नहीं होगा तो रूप नाश भी नहीं होगा तो जलत तेज में तो रूपी नाश होकर रूपनाश होगा यहां जो कह दिए रूपनाशवृत्ति अर्थात तो रूपी नाशम बिना रूप नाशवृति ये लेना है रूप तो नाशवृति अभी रूपनाश वाला फिर रूपी नाशम बिना रूपनाश वन हो जाएगा पृथ्वी हो जाएंगे उसमें रहने वाली जाति तो पृथ्वी तो और द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत द्रव्यत्व का व्याप्य भी हो जाती और रूपी नाशम बिना रूपनाश वृत्ति होनी चाहिए तो इसमें और कोई अपेक्षा बुद्धि यहाँ घटकत्व नहीं है तो फिर उपस्थितिकृत कृत गौरव ये नहीं होगा अच्छा यहाँ भी सब ऐसे ही हो गया रूपनाशबद वृत्ति द्रव्यो व्याप्य जाति तीन अंग आ गया यहाँ भी पदकृत्य समान हो जाएगा ठीक टीका में अथापि प्रतिपद व्यावृत्ति ही पूर्ववत बोध्या अगर हम द्रव्य व्याप्य जाति नहीं देंगे तब रूपी नाशम बिना रूप नाशवृति सत्ता होगी रूपनाशवद पृथ्वी तो उसमें सत्ता जाति भी रह जाएगी। अगर आप द्रव्य तो व्याप्य नहीं देंगे तब सत्ता जाति को लेकर के गुणादि में अतिव्याप्ति हो जाएगा क्योंकि रूपी नाश नहीं हो रहा है खाली रूप नाश हो रहा है उसमें पृथ्वीत्व भी रहेगी और ये द्रव्यत्व भी रहेगी और सत्ता भी रह जाएगी तरह तो से वो जाति को लेकर के गुण आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी ठीक है अभी द्रव्यत्व व्याप्य कहना पड़ेगा खाली द्रव्यत्व व्याप्य कह दिए रूपनाशवृत्ति न कहिए तो द्रव्य तो व्याप्य जाति जल तो हो जाएगा उसको लेकर के जल में अति व्याप्ति जाति नहीं कहकर के पृथ्वी जल अन्य तरह तुम धर्म कहेंगे तो भी जल में अति हो जाएगी अत्रि प्रतिपद व्यावृत्ति ही पूर्ववत बोध्या जानना चाहिए और पृथ्वी में कहा गया षविधस्तु रसस्तत्र गंधस्तु द्विविधो मत ऐसा कहा गया था यत्र स न उत्पन्नः अच्छा अच्छा इति उत्पन्ना रस प्रकाशयति छ प्रकार रस इसको दिखाते हैं मूल में अच्छा मूल में और रह गया वैशेक नए पृथ्वीपरमाण रूपांतरस्य च से वैशेषिक होते हैं पीलु पाकवादी पीलु परमाणु तो वैशेषिक लोग मानेंगे विलक्षण तेज संयोग होने से आ परमाणु अंतभंग होगा अगर घट में ये कृष्ण रूप है अभी अभी उसमें तेज संयोग होगा होने से वो घट आ परमाणु अंतभंग हो जाएगा परमाणु पर्यंत सब संयोग भंग हो जाएगा आगे फिर परमाणु में पाक होकर के ये रंग बदल जाएगा रक्त हो जाएगा तब फिर आगे वो सब दियणु त्रियाणु इस प्रकार की फिर बन जाएंगे वैशेषिक नये उनको इसलिए कहते दिया पीलु पाकवादी पीलु परमाणु पृथ्वी परमाणु रूप नाश से रूपांतर चार चा, परमाणु में ही रूप का नाश होगा रूपांतर होगा न्याय नये न्यायिक मत में घटा दो अपी सतत सत्वात न्याय मत में ये लोग पिठर पाकवादी पिठर बर्तन वो लोग कहेंगे जो पदार्थ है सीधा उसी में ही रूप परिवर्तन होगा परमाणु पर्यंत अंतभंग होना कोई आवश्यक नहीं है तो ये दोनों क्षेत्र में लक्षण समन्वय हो जाएगा रूपनाश वृत्ति द्रव्य तो व्याप्य जाति मतो में जो दूसरा लक्षण दिया रूपनाश चाहे परमाणु में माने चाहे घट में माने कहीं भी माने तो दोनों पक्ष में ये लक्षण समन्वय हो जाएगा और ष विधस्तु रसस्तत्र कहा तो आगे मूल में कहते हैं मधुरादि भेदे न मधुर अम्ल लवण कटु कसायत छ हो गया यह सड़विध रस है स पृथिव्या जले मधुर एवं रस प्रतजसी जीवा में रख करके <laughs> देखा जा सकता है तो ये दो पदार्थ में ही रस रहेंगे टीका में यत्र नाना रस न ना उत्पन्ना त्रव्याप्ति जैसे यत्र नाना रूप न ना उत्पन्ना कहा गया था जहाँ नाना रस उत्पन्न नहीं हो गया त्र अव्या मूल में कहा अत्र पूर्ववत्सदयद्ध वृत्ति द्रव्यव्याप्य जातिम लक्षणार्थोंवश्य जैसे वहाँ रूपद्वय वृत्ति दिया था यहाँ रसद्वय वृत्ति रसदय जल में रहेगा न पृथ्वी में केवल पृथ्वी में तरस दृति जाति पृथ्वी हो जाएगी पृथिवी तो हो जाएगी जा। ननु ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकरं शंकराचार्यं केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः मूर्ति श्वरो गुरुरात्तिमूर्तिद्योम व्याप्त देहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शा शांति शांति